छठा अध्याय पुनः भगवते स्ృతి कहती हैं हरे हे ओम मम देवस्यत्वा सवितो प्रसवेश्विनर्वा होयाम पोष्ण हस्ताभ्याम आदादै नार्यस्यमहगम रक्षसं ग्रीवा अपिक्रंतामे जब उसी जब यास्मत बेखो यव यारातिर दिवे त्वां परक्षायत्वा प्रिथिव्यत्वा सुन्धन तान लोका हां पित्रिखदना हां पित्रिखदनमसे अर्थात ही यग्यसाधनों आप देवताओं के नायक हैं हम आपको सविता द्वारा प्रेरित अश्विनी कुमारों की बाहों से ग्रहण करते हैं हम आपको पूखा देव के हाथों से ग्रहण करते हैं जो आर्य नहीं है आप उन राक्षसों की गर्दनों पर प्रहार कीजिए आप हमारे मित्र हैं आप हमारे दुश्मियों को हमसे दूर करने की कृपा कीजिए हम स्वर्ग लोक के लिए आपको पवित्र करते हैं हम अंतरिक्ष के लिए आपको पवित्र करते हैं हम पृथ्वी के लिए आपको पवित्र करते हैं आप हमारे लिए पिता की तरह हैं आपका घर हमारे लिए पिता के घर की तरह है ये यज्ञ साधन आप अग्रणी हैं आप अपनी जिम्मेदारी मानकर सबको उन्नति की ओर अग्रसर कीजिए सविता देव जगत के स्वामी हैं वे आपको सफल औषधियों से ভূषित करने की कृपा करें आप स्वर्ग लोक की ऊंचाइयों को छुएं श्रेष्ठ विचारों से अंतरिक्ष लोक को पूर्ण कर दीजिए आप श्रेष्ठ कर्मों से पृथ्वी को ओत-प्रोत करने की कृपा कीजिए विष्णु का जो धाम है वह सूर्य की किरणों से प्रकाशित है वह धाम सर्वव्यापक है हम विष्णु से उस श्रेष्ठ धाम को पाने की इच्छा रखते हैं आप ब्राह्मणों क्षत्रियों आदि को यथा योग्य धन और पोषण देते हैं आप ब्राह्मण क्षत्रियों और वैश्यों को धन दीजिए संतान दीजिए पुनः भगवती स्तुति कहती है हरे हे अम्मा अम विष्णु हम कर्माणि पश्यतयतौ व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युजियह सखां अर्थात हे हे मानव हम विष्णु से जुड़ें हम विष्णु के मित्र हो जाएं विष्णु के कामों को देखें हम विष्णु के व्रतों का पालन करें सौरवीर सदाए विष्णु का परम पद स्वर्ग लोक में छाए हुए प्रकाश के समान देखते हैं हे यज्ञ देव आप सर्वव्यापक हैं यजमान आपको कण-कण में देखते हैं आप दिन के पुत्र की तरह व्यापक हैं पृथ्वी लोक आपका ही विस्तार है वन प्रदेश आपका ही विस्तार है पशु भी आपका ही विस्तार है आप मनुष्यों को धन प्रदान करने की कृपा करें हे त्वष्टा देव आप सर्जक हैं आप समीप आए हुए की रक्षा करते हैं आपकी कृपा से प्रजा श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो जाए आप दिव्य गुण संपन्न हैं आप तेजस्वी हैं आप समर्थ हैं ये सभी गुण आपकी कृपा से विद्वानों को प्राप्त हो हम आपको रमणीय हवि प्रदान कर रहे हैं आप उसका आस्वादन करने की कृपा कीजिए यज्ञ के आचार्यों ने उत्तम कोटि की हब के लिए विशाल धाराओं के रूप में धन देने वाले जिन पशुओं को बांधा है उन पशुओं को अब हम मुक्त करते हैं वे पशु हमें और हमारे यज्ञ के लिए दूध आदि के रूप में धन धारते रहें सविता देव की कृपा से हम अश्विनी कुमारों को दोनों बाहों से ग्रहण करते हैं सविता देव की कृपा से हम पूखा देव को दोनों बाहों से ग्रहण करते हैं अग्नि की संतुष्टि के लिए यज्ञ करते हैं सोमदेव की संतुष्टि के लिए यज्ञ करते हैं औषधियां और जल शुद्धता का अनुकरण करें यज्ञ कार्य हेतु माता अनुमति प्रदान करें पिता अनुमति प्रदान करें सकेशमंदी भ्रातृ अनुमति प्रदान करें मित्र अनुमति प्रदान करें हम अग्नि की संतुष्टि के लिए यज्ञ करते हैं हम सोम की संतुष्टि के लिए यज्ञ करते हैं हे यज्ञ से जुड़े पशुदेव आप जल के रक्षक हैं आप दिव्य गुणों वाले हैं आप सदैव भावीमय रहने की कृपा करें देव कृपा से यज्ञपति को आशीर्वाद मिले हमारे प्राण वायु से भरे रहें हम यज्ञीय अनुशासन का पालन करें हे यज्ञदेव आप घी आदि देने वाले पशुओं की रक्षा करने की कृपा करें यजमान के लिए ये पशु प्रिय हों उनके प्रिय धाम में वास करें ये पासू यजमान के अनुकूल हों यजमान की रक्षा करने की कृपा करें इस यज्ञ में हावे से उसका विस्तार करने की कृपा करें यज्ञपति वर्षों तक जिए यज्ञपति कल्याण करें देवताओं के लिए स्वाहा हे यज्ञदेव आप महान हैं आप यजमानों के प्रति हिंसक मत होना आप महान हैं आप यजमानों के प्रति निर्दय मत होना आप महान हैं आप यह मानो कि प्रतिक्रोधित मत होना आपकी कृपा से घी जल की भाद वह हम सत्य के पथ का अनुकरण करते हैं हे देवियों आप शुद्ध हैं आप प्राकृतिक रूप से शुद्ध हैं आप देवताओं के लिए हवि वहन करने की कृपा करें हवि उत्तम पात्र में है आप उसे ग्रहण करने की कृपा कीजिए उनकी कृपा से हम भी कार्य करने वाले हैं पुनः भगवती श्रुति कहती हैं हरे हे ओमं वाचन्ते संधामि प्राणन्ते संधामि चक्षुस्ते संधामि श्रोत्रन्ते संधामि नाभिन्ते संधामि मेढ्रन्ते संधामि पायन्ते संधामि अर्थात हे याजक हम यजमान आपके बाणे को शुद्ध करते हैं यजमान आपके प्राण को शुद्ध करते हैं हम यजमान आपके नेत्रों को शुद्ध करते हैं हम यजमान आपके कर्णकाओं को शुद्ध करते हैं हम यजमान आपकी नाभि को शुद्ध करते हैं हम आपकी जननेंद्रिय को शुद्ध करते हैं हम आपकी गुदा को शुद्ध करते हैं हम यजमान आपके चरित्र को शुद्ध करते हैं हे याजक आपका मन प्रसन्न हो हे याजक आपकी वाणी प्रसन्न हो हे याजक आपके प्राण प्रसन्न हो आपके नेत्र प्रसन्न हो आपके कान प्रसन्न हो आपकी क्रूरता समाप्त हो आपका स्वभाव स्थिर हो हे याजक आपका स्वभाव दृढ़ हो आपका आचरण शुद्ध हो हमें भी शुद्ध करे औषधियां रक्षा करें आप इन्हें नष्ट होने से बचाइए भगवती स्तुति कहती हैं हरे हे ओम मनस्त आप्यायतं वाक्त आप्यायतं प्राणस्त आप्यायतं चक्षुस्त आप्यायतगं वक्षोत्रं त आप्या यतम्म यते क्रूरम यदा स्थितां तत्त आप्या यतां निष्ताया यतां तत्ते शुद्धतु समोभ्यः ओधस्ते त्रयस्वा स्वाधीते मैनागं हीगं सीहि हे ही। ही याजक आपका मन प्रसन्न हो हे याजक आपके वाणी प्रसन्न हो हे याजक आपके प्राण प्रसन्न हो हे याजक आपके नेत्र प्रसन्न हो आपका स्वभाव स्थिर हो आपका स्वभाव दृढ़ हो आपका आचरण शुद्ध हो हमें भी शुद्ध करें औषधियां रक्षा करें आप इन्हें नष्ट होने से बचाएं पुनः भगवती स्मृति कहती है हरे हे ओमां रक्षसां भागो सीनिरस्ताकं वृक्ष एदमहग्गुं रक्षो वेतिष्ठामेदमहग्गुं रक्षो ववाध एदमहं कुं वृक्षोधमं तामोनयामे तौ काय नाम अग्निराजस्य वेदुष्पाः स्वाहा क्रते ऊर्ध्वनभशं मारुतं गच्छतम् अर्थात यज्ञ में त्यागा हुआ इनका राक्षसों का भाग है इसलिए हे परिपक्त त्रणहम आपको दूर करते हैं आप राक्षसी वृत्ति वाले हैं आप पतन के गड्ढे में ही बैठे रहिए आप बाधक हैं आप अधम हैं आप अंधकार में ले जाते हैं यजमान द्वारा दी गई हवि से स्वर्ग लोक परिपूर्ण हो यजमान द्वारा दी गई आहुति से स्वर्ग लोक परिपूर्ण हो हवि से ऊंचे नवलोक तक पहुंचे हवा से रूप में वह आकाश लोक तक जाए और वहां परिपूर्ण हो